परमेश्वर प्राप्ति का प्रथम सोपान कर्तव्य प्रवृत्ति दुर्लभम त्रयमय तवाग्रह हेतुक मनुष्यत्व मुख्यत्व महापुरुष संशय परमेश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य शरीर में मनुष्यता की प्राप्ति होती है मनुष्य शरीर में मनुष्यता की प्राप्ति अपने आप नहीं होती मनुष्य शरीर मिल सकता है पर देवानुग्रह के बिना मनुष्यता की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए अपने यहाँ मनुष्यता की परिभाषा किया कि धर्मेण हीना पशु भी समानाह जिनका जीवन धर्म से नियंत्रित है वह मनुष्य है और जिसका जीवन मन से नियंत्रित है स्वार्थ मोह से नियंत्रित है वह मनुष्य शरीर में पशुवृत्ति है स्वार्थ और मोह से जो प्रवृत्ति जीवन में चल रही है यह पशु स्वभाव की प्रवृत्ति है मनुष्य स्वभाव की नहीं है हमारी मनुष्यता को हमारे स्वभाव को ठप कर यह प्रवृत्ति होती है मनुष्य स्वभाव की प्रवृत्ति है कर्तव्य प्रवृत्ति और इन्हीं दो का संघर्ष चल रहा है स्वार्थ और मोह आपको कर्तव्य निष्ठ नहीं होने देते न्याय आप समझते हैं आपका लड़का किसी लड़के से झगड़ा करता है आप देख रहे हैं कि आपके लड़के की गलती है पर पक्ष आप लड़के का लेते हैं आप न्याय समझते हैं पर न्याय का पालन नहीं कर पाते हैं मोह शक्ति ने आपके चित्त को आवृत्त कर दिया इसलिए आपने अपने लड़के का पक्ष लिया और नहीं तो आपको कहना चाहिए था कि इस लड़के ने अन्याय किया इसलिए शास्त्र कहता है कि देखो कर्तव्य प्रवृत्ति तुम्हारे जीवन में जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ऊपर उठने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और कर्तव्य प्रवृत्ति छूट करके स्वार्थ और मोह की प्रवृत्ति जितनी बढ़ेगी उतना नरक या पशुता की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त होगा यह कर्तव्य प्रवृत्ति मनुष्य की अपनी संपत्ति है सारी गीता इसी पर केंद्रित है प्रथम सोपान यही है आप कहेंगे हम तो मोक्ष चाहते हैं आप कर्तव्य में कर्म में हमको क्यों फंसाते हैं मैं जानता हूं आप छत पर पहुंचना चाहते हैं पर आपको सीढ़ी न दिखाए तो आप छत पर कैसे पहुंचेंगे छत पर पहुंचना चाहते हैं यह तो निर्धारित है बहुत लोग मोक्ष चाहते हैं यह निर्धारित है पर मोक्ष चाहते हैं तभी तो कर्तव्य में मैं लगा रहा हूँ शास्त्र कहता है कि कर्तव्य वह सीढ़ी है वह पढ़ाव है कि जिस पढ़ाव से आगे का मार्ग प्रशस्त होगा इसलिए भाष्यकार भगवान ने यहाँ पर कहा मनुष्यत्वम देवानुग्रह हेतु आपके जीवन में कर्तव्य प्रवृत्ति बढ़ जाएगी आप कहते हैं कि पैसे के बिना कोई व्यवहार नहीं चल सकता जीना है तो पैसा कमाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा मेरा कहना है कि पैसा कमाने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें पैसा कमाना दृष्टिकोण न रखें कर्तव्य दृष्टिकोण रख करके उसको कर सकते हैं कर्तव्य दृष्टिकोण रख करके आप यदि पैसे को गौड़ बनाएंगे तो आपकी पूरी शक्ति उत्थान में लगेगी जैसे कोई अध्यापक यदि कर्तव्य प्रधान होगा तो अपनी पूरी शक्ति बालक के उत्थान में लगाएगा लेकिन यदि अर्थ प्रधान हो जाएगा तो अपने शक्ति को बालक के उत्थान में नहीं लगाएगा आप जहाँ हैं उसमें अर्थ का अर्जन हो रहा है उसमें कोई दोष नहीं पर अर्थ व्यावहारिक है अर्थ पारमार्थिक नहीं है अर्थ आपका लक्ष्य नहीं बन सकता है इसलिए अपने लक्ष्य का ठीक निर्धारण अवश्य रखना चाहिए मानव जीवन का लक्ष्य परमेश्वर प्राप्ति है और शेष जितनी सत्प्रवृत्तियाँ है जितना भजन है ध्यान है वह परमेश्वर प्राप्ति का साधन है आपका या किसी का भी लक्ष्य जगत नहीं हो सकता अब यहाँ पर एक बात ध्यान दें धर्म की एक प्रतिज्ञा है और जगत की एक प्रतिज्ञा है जगत की प्रतिज्ञा है तुम मेरे लिए चोरी करो डाका डालो कुछ भी करो पर तुम्हारे साथ मैं जाने वाला नहीं हूँ धर्म की प्रतिज्ञा है कि तुम जरा हिम्मत करके एक डप कदम रखो मैं मृत्यु के मुख से भी तुमको निकाल लूँगा जगत का आश्रय बहुत ही कमजोर है आज प्रधानमंत्री हैं कल भूतपूर्व हो जाता है आज पहलवान है कल लकवा मार देता है आज बहुत सुंदर है कल कुरूप हो जाता है धर्म का आश्रय ऐसा है कि मृत्यु के मुख में भी आप प्रसन्न रह सकते हैं आपकी रक्षा कर्मानुगो गच्छति जीव एक कर्म धर्म करेगा यह सत्य है कि शरीर चिता पर पड़ा है यहाँ से जाना निर्धारित है उस समय साथ जाने वाली वस्तु का यदि अर्जन आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती हो रही है यालोकद्व साधनीत नुभ्रताम सा चातुरी चातुरी चतुर्ता इसका नाम है किस लोक के साथ आप ऐसी वस्तु का अर्जन करें जो आपके साथ जाए और यदि ऐसी वस्तु के ही अर्जन में आप लगे हैं जो आपके साथ जाने वाली नहीं है तो मृत्यु के समय आप बहुत घबराएंगे आपको बहुत कष्ट होगा जितनी भी चिंता करेंगे पर इस जगत की वस्तु आपके साथ जाएगी नहीं इसलिए पश्चात आप ना करना पड़े बिहार में एक विद्वान थे न्याय के बड़े भारी पंडित थे उन्होंने बहुत लोगों को पढ़ाया बहुत शिष्य थे जिस समय शरीर छूटने लगा उस समय श, सारे सारे शिष्य चारों तरफ घेर करके बैठ गए उन्होंने कहा गुरुजी, इस समय जीवन का कोई अनुभव आप बता दें जो हमारे काम में आ जीवन भर आपने बताया तो पर इस समय का अनुभव हम आपसे सुनना चाहते हैं गुरु धैर्यवान थे विचारशील थे उन्होंने एक श्लोक कहा मृत मृतकुंभ भालुकारंध्र विधान रचनाथिना दक्षिणावर्त शखो हंत चूर्णीकृतो मया कहा हे मेरे शिष्यों मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ यदि समझ में आवे तो समझ जाओ किसी महात्मा की कृपा से भगवान की कृपा से हमको एक दक्षिणावर्त शख मिला था दक्षिणावर्त वर्त आजकल लोग दुकान पर ढूंढते हैं उसका लक्षण शास्त्र में है कि दक्षिणावर्त संख का पूजन करके आप जो संकल्प करें वही संकल्प आपका पूरा होगा यही दक्षिणावर्त वर्त शंख का लक्षण है यदि यह लक्षण घट जाए तो दुकान का शंख ठीक है और यदि यह लक्षण न घटे तो दुकान का शंख गड़बड़ है उन्होंने कहा कि उस दक्षिणावर्त संघ का महत्व नहीं जानता था जब तक व्यक्ति किसी वस्तु का महत्व नहीं जानता तब तक उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है उन्होंने कहा कि मेरे पास मिट्टी का एक घड़ा था जो बालू प्रधान था मैं चाहता था यह घड़ा सदा भरा रहे पर जब मैं उसमें जल छोड़ता था दूध छोड़ता था तो उसमें छेद हो जाता था वह बहने लगता था तो मैं दक्षिणावर्त संघ का चूर्ण बनाता था और उससे उस छिद्र को सहद आदि मिलाकर बंद करता था फिर भरने का प्रयास करता था तो फिर उसमें छेद हो जाता था फिर भरने का प्रयास करता था तो फिर उसमें छेद हो जाता था यह करते करते हमारा जीवन बीत गया आज दक्षिणा संघ चूर्ण हो गया पर घड़ा खाड़ी का खाड़ी रह गया हे मेरे पुत्रों यदि समझना हो तो मेरे अनुभव को समझ लो वस्तुतः यह मनुष्य शरीर ही दक्षिणावर्त संख है आप विचार करके देखिए कोई स्वर्ग गया है तो कोई मनुष्य शरीर में ही संकल्प पूर्वक पुरुषार्थ करके स्वर्ग गया है कोई वैकुंठ गया है तो मनुष्य शरीर में ही पुरुषार्थ करके वैकुंठ गया है कोई शिवलोक गया है तो मनुष्य शरीर में ही पुरुषार्थ करके शिवलोक गया है कोई मुक्त हुआ है तो इस मनुष्य शरीर से ही पुरुषार्थ करके जन्म जन्मरण के चक्र से मुक्त हो गया है बाकी जितने शरीर हैं वे वामावर्त हैं यह मनुष्य शरीर दक्षिणावर्त है और यह शरीर हम सबको प्राप्त है इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं आप कहेंगे कि दक्षिणावर्त शंख प्राप्त है तो हम दुखी क्यों हैं हाँ यह बात विचारणीय है किसी के घर में पारसमढ़ी हो किसी के घर में दक्षिणावर्त संख हो और वह फिर भी दुखी हो तो विचारणीय बात है हाँ दक्षिणावर्त संख आपके पास है फिर भी आप दुखी रह सकते हैं क्यों संत लोग कहते हैं एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था गर्मी का दिन था एक पेड़ के नीचे लकड़ी रखकर वह बैठ गया जहाँ पर बैठा था वहाँ पर चिंता मड़ी थी उसको तो पता नहीं था पर चिंता मड़ी थी उसके मन में आया कि बड़ी प्यास लगी है कहीं पानी मिल जाए पानी प्रकट हो गया पानी पी लिया एकदम शीतल उसने सोचा यह जगह तो बड़ी विलक्षण है कहीं भोजन मिल जाए तो भोजन भी मिल गया इतना खा लिया उसका पेट ऐसा भर गया कि लेटने की इच्छा हुई उसके मन में आया एक पलंग लग जाए तो पलंग लग गया उसके ऊपर वह लेट गया और उसने कहा कि कितनी विलक्षण जगह है कोई पैर दबावे तो कोई पैर भी दबाने लगा जब उसके मन में आया कि जंगल है कहीं बाघ तो नहीं आ रहा है सामने उसको बाघ दिखाई देने लगा और उसके उसने सोचा कि अब यह बाघ हमको खा लेगा तो बाघ ने खा लिया चिंतामणि वहाँ थी चिंतामणि तो मिली थी उसकी मृत्यु कैसे हो गई हमको दक्षिणावर्त शंख मिला है पर इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हमारा संकल्प विपरीत हो गया सही संकल्प शास्त्र देता है इसलिए प्रथम मृत्यु को तरने के लिए आपके पास यही उपाय है कि आपका मन एक तरफ है शास्त्र एक तरफ है शास्त्र आपका हितैसी है शास्त्र श्रेय को बताने वाला है और मन प्रिय को संसार को कहने वाला है आप मन का कहना मानते हैं कि शास्त्र का यदि मन का कहना मानेंगे तो मृत्यु के मुख में जाएंगे शास्त्र का कहना मानेंगे तो अमृतत्व की प्राप्ति का मार्ग पकड़ लेंगे प्रथम मृत्यु से ऊपर उठने के लिए कर्म विज्ञान शास्त्र में वर्णित है यह प्रथम मृत्यु से हमें ऊपर उठाता है